जो आता है वो जाता है जो बनता है वो बिगड़ता है जो फरासो झरा, लेकिन उस सब को देखने वाला न बना है न बिगड़ा है आदि जुगात सत है भी सत, न कहो से भी सत असंग पुरुष वास्तव में तुम असंगो कितना ही दुख आ गया दुख चला गया तुम नहीं गए कितना ही बचपन आए कितनी जन्मों के चले गए तुम नहीं गए तुम असंग हो तुम इन विकारों के साथ जुड़कर अपने को थपेड़ों में मत डालो काम आया तुम्हें काम ही बनाकर चला गया काम ज्यादा देर नहीं रुक सका क्रोध आया चला गया लोभ आया चला गया मोह आया चला गया चिंता चली गई बीमारी आई चली गई सफलताएं चली गई विफलताएं आई चली गई मौत आई चली गई फिर से नया जीवन तो तुम जाने वाले नहीं अपने आप से अपने आप को तुम छोड़ नहीं सकते हो और संसार की किसी परिस्थिति को कोई माई का लाल स्थिर रख नहीं सका लेकिन निगरे इसलिए दुखी है कि धन भी बना रहे इज्जत भी बनी रहे बॉडी भी बनी रहे ये भी बना रहे श्री राम जी ने अपना शरीर नहीं रखा श्री कृष्ण ने अपना शरीर नहीं रखा संत महापुरुष अपने शरीर एक जैसा नहीं रखा परिस्थिति एक जैसी नहीं रखी तो तू कैसे गड़बड़ करके परेशान होता है खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा ये नाव तो हिलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा कैसी भी परिस्थिति आई उसका सदउपयोग सतु कर सतुपयोग का मतलब है सत को पहचान मिथ्या आता है बदलता है सत जो का त्यो रहता है स्वप्ने में कई ग्रेल गाड़ियां देखी पैसेंजर देखे मुंबई नलवो हलवो खाई ले ठंडो हलवो नासिक में सो और मुंबई का हलवा बेचने वाले को बना दिया तुमने और लेने वाले को भी बना दिया कैसा है बोले ठीक ठीक है नड़ियाद ना भजिया डाकोर ना गोटा खाई ले के गोटा अरे बहुत सारा है चलो तो मैं लेता हूँ लेने को गए गाड़ी चली कुछ गोटे गिरे आते आते और कुछ लगे अरे आगे अच्छा हुआ दस बीस गोटे गिरे तो कोई बात नहीं दस पांच पकोड़े तुम तो बच गए कैसा है अरे बहुत अच्छे और मुंह में पानी आ रहा है कुछ गोटे गिर गए कुछ भजिए पकोड़े गिर गए कुछ तुम खा रहे अथवा खिला रहे ये सब उस आत्मदेव की सत्ता से बना जो हाथ में आए वो भी नहीं रहे और जो गिरे वो भी नहीं रहे और स्वप्ने का सब नहीं रहा लेकिन उसको बनाने वाला देखने वाला मिटा क्या इसी को बोलते असंगो एम पुरुष वो शिव स्वरूप है शिव जी अपने स्वरूप को जानते हैं और अपन लोग नहीं जानते इसलिए मारे मारे जा रहे शिव ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे, कार्य रहे मोह कभी ना शेष गुरु रहे पूर्ण का ज्ञान आसूम से हो गये जागृत स्वप्न सुषुति ब्रह्मानंद रुक जाओ जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे जागृत आई चली गई स्वप्न आया चला गया सुषुप्ति आई चली गई लेकिन उसको जानने वाला गया क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते उस ब्रह्म परमात्मा का आत्मा का सुख नाक से परफ्यूम का सुख लिया विकारी इंद्रियों से पति पत्नी का सुख लिया वो तो हमारे जीवन शक्ति का हरास करता है लेकिन आत्मा परमात्मा का सुख लिया तो बुद्धि नवम नवम नमामि नंदन नंद, नंद, नंद, नंद। नित्य नवीन सुख नित्य नवीन ज्ञान नित्य नवीन आनंद नित्य नवीन माधुर्य जगत में सर्व प्रकार सुखी कौन आए मना तुम्हें शोध नहीं पाए तो काराम महाराज ने अपने आप को पूछा और गहरे में गए गए साधना करते उस उसमेंत को अनुभव हुआ दृष्टि ज्ञान में पश्चित हरी रेवा जगत एकनाथ महाराज ने कहा कि माजा विठला पांडुरंगा तुमची शरण तुम्हारी शरण हमको लेनी है लेकिन कैसी शरण है तुम्हारी शरण मंदिर में जाके बैठे तब तुम्हारी शरण होगा कि दाढ़ी बाल बढ़ाए तब तुम्हारी शरण है मुंडन करा दे तो तुम्हारी शरण है कि मूर्ति के पैर पकड़े तो तुम्हारी शरण है तुम ही बताओ मेरे विठल मेरे पांडुरंग तुम्हारी शरण कहां है और भगवान की शरण के बिना धरती का पूरा राज्य मिल जाए इंद्र का पद मिल जाए फिर भी दुख नहीं मिटेगा इंद्र का पद मिलने पर भी दुख नहीं मिटता लेकिन भगवान की शरण आ गए एक बार तो दुख टिक नहीं सकता और सुख मिटता नहीं बोलो इसीलिए भगवान कहते तमेव शरण तमे गरण गर्वभावे न भारत भाव न तत्प्रसादात्म तत्प्रसादात् प्रसादत्म शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम स्थानम प्राप्यसि शाश्वत तुम मेरी शरण आ जाओ मुझ अंतरात्मा की शरण आ जाओ सर्वभावे शरीर से जो करो मन से जो चिंतन करो बुद्धि से जो निर्णय करो घुमा फिराकर मुझे पाने को मेरे साथ एकाकार होने को करो सारे दुख सारे मुसीबतें यूं जाएगी जैसे सूर्य आने से रात्रि चली जाती हमारा मन ऐसा गड़बड़ी वाला है कि अपनी अक्कल दे और महापुरुषों की बात मानता नहीं इसीलिए झक मारने पड़ते जिस दिन महापुरुषों की बात मानने की अकल आ गई उस दिन सारे दुखों के सिर पर पैर